233वा अध्याय मृतवष्टक स्तोत्र सो जी महाराज ने कहा रसिओ अब मैं मार्कंडे मुनि जी के द्वारा कहे गए मृतवष्टक स्तोत्र को बतलाता हूं जो स्तोत्र Adhokchajam prapanno smi ke no mrtyu karis narasimham janardanam Madhavamcha cha prapanno smi ke no mrtyu karis jagatpatim lokanatham prapanno smi ke Sahastra samdevam Vyakta Vyaktam Sanatam, Mahayogam prapannos me, kin no mriti Bhutatmanam, mahatmanam, yayayoni mayonijamy, Biswarupam prapanos me, kin no mriti hukari satihi, Idutiritma karanyu, istotram Apaya. तस्ततो मृत्युर्विष्णोदोत्यं प्रपीडितः इति तेन दुःजो जितो मृत्युर्मार्गं देन धीमतं प्रसन्ने पुंडरीकाक्चेन दृश्यं बेनास्ति दुर्लभम् मैं भगवान दामोदर की सरन में हूँ मृत्यु मेरा क्या कर लेगी मैं संख्या क्रतारी अव्यक्त अव्य अदोपचर के सरन में हूँ मृत्यु मेरा क्या कर मैं बराह वामन विष्णु नरसिंह जनार्दन माधव के शरण में हूं मृत्यु मेरा क्या कर लेगी मैं प्राण पुरुष भगवान पुष्कर क्षेत्र के बीज भूत महापर्ण जगतपति लोकनाथ के शरण में हूं तो मृत्यु मेरा क्या करे मैं सहस्त्र अव्यक्त अव्यय सनातन महायोगेश्वर की शरण में हूं मृत्यु मेरा क्या करेगी मैं बसvarphi भगवान की सरण ग्रहण कर ली है तो अब मृत्यु मेरा क्या कर ले इस प्रकार उन महात्मा मार्कंडे जी के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर वैष्णव दूतों से संत्रस्त मृत्यु भाग जाती है इस स्तोत्र का पाठ कर बुद्धिमान मार्कंडे ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली पुनरेकाक्ष भगवानं दर्शंम महाविष्णुके प्रसन्न मृत्यु का विनाश करने वाला है और मंगल प्रदान करने वाला है मार्कंडेय मुनि का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं इस इस्तोत्र को कहा था जो मनो नित्य तीनों काल में पवित्रता से भक्ति पूर्वक इस स्तुति का नियम पूर्वक पाठ करता है वह विष्णु भक्त अकाल मृत्यु से ग्रस्त नहीं होता है, है। प्यारे वा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है 234वां अध्याय अच्युत स्तोत्र सूदन जी ने कहा ये सोनक जी अब मैं अच्युत स्तोत्र का वर्णन करूंगा जो प्राणियों को सब कुछ प्रदान करने वाला है देवर से नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उस सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र का जय सावरणन किया था वैसा ही आपको सुनाता हूं प्रतिदिन पूजा के समय जिस प्रकार अक्षय अव्यय वर प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति मुझे करनी चाहे वह बताने की कृपा करो। वे सभी प्राणी धन्य हैं, उन सब का जन्म लेना सफल है, वे ही सब प्रकार का सुख प्राप्त करने वाले हैं, उन्हें सज्जनों का जीवन सार्थक है, जो भगवान अच्युत विष्णु के सदैव ब्रह्मा जी ने कहा है मुने मैं भगवान बासुदेव का वह इस्तोत्र जो प्राणियों को मुक्ति देने वाला है और जिस इस्तोत्र के द्वारा पूजा काल में समय की किए जाने पर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं उसे आप तो सुनाता हूं आप सुनें वह इस्तोत्र निम्न प्रकार से है के ओम नमो भगवते बासुदेवा ये न नमो विशुद्ध देहाय नमो ज्ञान रूपिणे नमो ज्ञान रूपिणे पूजाम कर्तुम तथा स्तोत्रम् कह सक्तनोति तवा जुतं स्तोतम चा पूजितं मेद्यं नमो स्तुते मैं उन भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूं, जो सभी पापों को हरण करने वाले हैं, मैं विषुद्ध देह वाले ज्ञानस्तोर रूप सभी देवताओं के स्वामी श्रीवक्सुधारी, ढाल और तलवाल को धारण करने वाले कमल की माला धारण करने वाले जगत के प्रतिष्ठित पीतांबर से अलंकृत अनुरस्तिम रूप और वैकुंठ मूर्� और चीर सागर में सयन करने वाले हैं जिनके हजारों सिर हैं जो शेष सया पर सयन कर रहे हैं जिनके हाथ में परसु है और जो क्षत्रिय्यों के गर्व का अंत करने वाले हैं जो सत्य प्रतिज्ञ हैं जो अजित हैं जो त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं और चक्रधारी हैं उन कल्याणम होते सूक्ष्म और पुराण पुरुषकों में बारंबार प्रणाम करता हूं दैत्यराज बल के राज्य को दान में ग्रहण करने के लिए भगवान वामंतसा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यज्ञ का अवतार ग्रहण करने वाले गोविंद श्री मेरा बारंबार हे ज्ञान देने वाले परम अक्षर ज्ञान स्वरूप हे देव हे परमात्म अद्वितीय भगवान हे प्रशोत्तम हे विश्वकर्ता हे विश्वभावन हे विश्वनाथ हे विश्व के कारणभूत हे मधु का विनाश करने वाले हे रावण का नाश करने वाले हे कंस तथा केसी को मारने वाले प्रभु कैडव को मारने वाले प्रभु आपको मेरा बार-बार हे देवकी पुत्र हे कृष्णनंदन हे रुक्मिणी कांत हे आदित्यनंदन हे गोकुलवासी हे गुरुकुल प्रिया आप मेरा बार-बार प्रणाम हे गोबकू श्री कृष्ण हे गोपी जनप्रिया हे गोवर्धनधारी हे गोकुल आपकी जय हो जय हो हे दतराज रावण के संहार करने वाले प्रभु चाण और दैत्य का नाश करने वाले ब्रष्टनिवांस के प्रकाशक काले मर्दन का दमन करने वाले हे सत्य संसार के शाक्षी, हे सर्वसाधक प्रभु हे वेदांतियों के वेद्य प्रभु सब कुछ देने वाले प्रभु हे माधव मैं आपके शरण में हूँ, आपके आश्रय में हूं, हूं प्रभु हे सबके आश्रय हे अव्यक्त हे सर्वत्र व्याप्त हे लक्ष्मीकांत हे सूक्ष्म चिदानंद हे चित्त रंजन हे निरालंब हे शांत हे सनातन प्रभु हे नाथ हे जगत प्रभु भगवान विष्णु आपकी जय हो जय हो जय हो प्रभु मैं आपके शरण में हूं आपको मेरा प्रणाम हे हरे आप ही गुरु हैं आप ही शिष्य हैं आप ही दीक्षा में प्रयुक्त होने वाले मंत्र तथा मंडल हैं आप ही न्यास मुद्रा और दीक्षा हैं आप ही पूजा में प्रयुक्त होने वाले पुष्पादिक साधन हैं आप ही आधार शक्ति धारण करने वाले हैं अनंत कूर्म पृथ्वी पद्म धर्म ज्ञान वेदी और पूजा मंडल की शक्तियों को इस रूप में आप ही भगवान हैं हे विभो आप ही छल का भेदन करने वाले हैं आप ही हर का संहार करने वाले राम हैं आप ही महर्षि आप ही देव आप ही विष्णु आप ही सत्य प्राक्रम नृसिंह परानंद धरा को धारण विश्व के ब्रह्मांड के आधार हैं आप ही सुवर्ण शंकर चक्रगदाधारी हैं हे देव आप ही लक्ष्मी पुष्टि सास्वति माला श्रीवास्तव कौस्तु सारंगी तथा तूर्नी तरकस रूप को धारण करने वाले हैं हे प्रभो ढाल और खड़क से युक्त आप इंद्रादिक दिग्पाल देवताओं के रूप में विद्यमान हैं आप ही विधाता और � आप ही यम अग्नि कोवेर ईशान इंद्र वरुण राक्षसों के स्वामी साध्य वायु चंद्र सूर्य वसु रुद्रगण असुनी कुमार तथा मारुद हैं आप ही दैत्य दानव नाग यक्ष राक्षस पक्षी गंधर्व अप्सरा सिद्ध पितृजन तथा देव हैं आप ही पृथ्वी आदि पंच महाभूत शब्दादिक विषय स्वरूप और अव्यक्त इंद्रियां हैं आप हे हरे आप ही यज्ञ वसटकार ओंकार समिधा और कुश हैं आप ही यज्ञ वेदी हैं यज्ञ दीक्षा हैं, यज्ञ यूप हैं, अग्नि यजमान पत्नी प्रोढ़ास्य यज्ञशाला स्त्रकस्थरू तथा शोम्रस निकालने के लिए प्रयुक्त पाषाण विशेष भी आप हैं आप सब कुछ हैं मेरे दयालो आप ही यज्ञ की संपन्नता के लिए दक्षिणा सदस्य और आप मोसल तथा ओखली भी आप ही हैं आप ही निश्चित रूप से होता यजमान धान्य पशु याजक अध्वरे उद्गाता यज्ञ और आप ही पुरुषोत्तम भगवान हैं आपको मेरा बार-बार प्रणाम दयालो बार-बार प्रणाम